श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथ पंचमोध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार पितर यो परते तेन जननीता भृतम कौवित्तम तिषत ब्रूही हनि से लत सूर्य जी कहते हैं सौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारि ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा बता धन कहाँ है नहीं तो अभी तेरी लुहाठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा यति तद्वा के संतरा सा पुत्र दुखत कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम घता उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई गोकर्ण तीर्थयात्रा निर्गत योग संस्थित न दुखम न सुखम तस्या न ना वैरी नापि बांधव योग निष्ठ गोकर्ण जी तीर्थयात्रा के लिए निकल गए उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु धुंधकारि गृह तिष्ट पंच पण्यवधूवृत अत्युग्रह कर्मकर्ता च तत्पोषण मूढ़ धुंधकारी पांच वेस्याओं के साथ घर में रहने लगा उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा एकदा कुलटा अस्ताअस्तु भूषण अन्य भिलेप तदर्थम निर्गत हो गे हाथ का बांधो मृत्यु एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे वह तो काम से अंधा हो रहा था मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा यत तहृत्यभितम वेशम पुनर्गत ताभ्यो यी भूषणानी की अंतिम वह जहाँ तहाँ से बहुत साधन चुरा कर घर लौटा आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए बहुविताचयम दृष्टवा रात्रो नार्यो विचार्यन् चौर्य करो दसौ नित्यम अतो राजा गृहीष्यति चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि नित्य ही चोरी करता है इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा वित्तम भृत्वा पुनश्चनम मारयश्यतिश्चित गुप्तये अथगुप्त गूढ़ किं नहन्यते राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण धन देगा जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें निहतैनम गृहीत जामो ये कृत्वा सप्तम संबद्य रश्मिभ पासम कंठे निधा जामृत्यो मुपचक्रमो त्वरितम नास चिंतायुक्ता सदा भवन इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगे ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई तप्तांगारूहा तन्मुख ही विचेक्षिपुहो अग्निज्वाला दुखे न व्याकु निधन गत तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया तम देहमुचुर्गर्त प्राय साहसी का स्त्रिय न ज्ञातम तद रहस्यम तो के नापीदम तथई उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर घाट दिया सच है स्त्रियॉँ प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला लोक ही पृष्ठावत तस्म दूर जात प्रियोहिन्न आगम शर्षेन वित्त लोभ विकर्षि लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे स्त्रीणाम दैवत विश्वास हम दुष्टान कार्युत विश्वासो मूढ़ स द दुख बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है सुधाम बचो या साम कामि रसवर्धनम हृदय क्षुधाराभम प्रियको नाम योषिता इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है संहृत दिता कुलटा बहुभृतिका धुंधकारि बभुवाथ महान प्रेत कुकर्मत वे कुलटाएँ धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहाँ से चंपत हो गई उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ वात्यारूप धरो नित्यम था वंदोतरम सीता तपम परिक्लिष्टो निराहार विपाशिता नले भे शरण क्वा हादवे ते मुहुर्भन कियत्लन गोकर्णोम मृतम लोकादबुत वह बवंडर के रूप में सर्वदा दशो दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हादव हादव चिल्लाता रहता था परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना अनाथम तम विधि तय वह गया श्राद्धम अची करत ये थे तो तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे एवं भ्रम स गोकर्ण स्वपुरम समपेय रात्रो गृह गणे स्वप्न आगत लक्षिता पर इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्र के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे तत्व स विज्ञायाधुंधकारी स्वभाव इसी थे दर्शया महास महाद्र तरम वपु वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया संक्रमेश सकृद्वस्थि सकृत्य महिषो भवत शक्र सकृचाग्नि पुनस पुरुषोभवत वह कभी भेड़ा कभी हाथी कभी भैसा कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ वैपरीत्यम इद्वा गोकर्णो धैर्य अयम दुर्गति कह कोपी निश्चिंत तम ब्रवी ये विपरीत अवस्थाएँ देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा गोकर्णवाच कम उग्रतरो रात्र कशा किंवा वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सीत संसन गोकर्ण ने कहा तू कौन है रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है तेरी यह दशा कैसे हुई हमें बता तो सही तू प्रेत है पिसाच है अथवा कोई राक्षस है सूत सुतवाच एवं पृष्ठ सदा चय पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रम मात्र सूर्य कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया तथो जलौल कृत गोकर्ण स्तमुदेत तस् कहत पापो सोम प्रवक्तुम उपचक्रमे तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का इससे उसके पापों का कुछ समन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा प्रेतवाच अहम भ्राता तदीयोश्मी धुंधकारी नाम स्वकीय नैव दोषे न ब्रह्मत्व नाशितम भयाम प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ मेरा नाम है धुंधकारि मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया कर्मणो नास संख्या में महाज्ञाने विभर्ति लोका नाम हिंसका सोहम श्रीभे दुखे न महारिता मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला अतः प्रेतत्व दुर्दशा च वहाम्य हम जीवा भी दैवाधीन फलो दयाद इसी से अप्रेत योगी में पढ़कर या दुर्दशा भोग रहा हूँ अब देवस्कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रतर मामा सुमोचया गोकर्णो वचनम सुस्म वाक्यम अथा प्रभ भाई तुम दया के समुद्र हो अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इसी योनि से छुड़ाओ गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले गोकर्ण वाच तदर्थम तो गया पिंडो मैं दत्तोंधानत तत्को सीमाश्चर्य गोकर्ण ने कहा भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए गया श्राद्धा न मुक्तिश्चे उपायो न पर किम विधेय मया प्रेतः तत्व सविस्तरम यदि ग्यस्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब उसका और कोई उपाय नहीं ही नहीं है अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो मुझे अब क्या करना चाहिए प्रेतवाच गया श्राद्ध सतेना मुक्तिर्मे न भविष्य उपाय कंचितचार सांप्रत प्रेत ने कहा मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो तब प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ प्रिय कहने लगे यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है तो निज स्थान आतिष प्रेत निर्भय तन्मुक्ति साधक किंचिन्द्न्चर से विचार्य च अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय, उपाय दूसरा उपाय करूंगा धंधकारी निजस्थान तेनादिष्ट तथ गोकर्ण चिंतया मा सहताम रात्रि न गोकर्ण के आज्ञा पाकर धंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा प्रातःमागतम देख का लोका प्रत्या समागता तत्सर्व कथित न यतम च यथा सिन्सी प्रातःकाल उनकी उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया विद्वांसो योग निष्ठाश्चा ब्रह्मवादि तन्मुक्ति दैवते पश्यन पश्यंत शास्त्र संचयान इनमें जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला तथा सूर्यवाक्यम तम स्थापितं स्थापित परम चक्रे सूर्य वेगस्वी त तब सब ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य सूर्यनारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए अतः गोकर्ण ने अपने तपोवल से सूर्य की गति को रोक दिया तोभ्यम नभो जगस्िंद्रो मे मुक्तिकृत्वा धूरत सूर्य स्फुटमितभ्यसत श्रीमदभागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इतवर्यतः सर्वय धर्मरूपम तो विस्तृतम उन्होंने स्तुति की भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा भागवत से मुक्ति हो सकती है इसलिए तुम उसका सप्ताह परायण करो सुरे का यह धर्म है वचन वहाँ सभी ने सुना सर्वे ब्रुवन प्रयत्न न कर्तव्यम शुकरम धीदम गोकर्णों निश्चय कर वाचनार्थम प्रवर्ति तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो है भी यह साधन बहुत सरल अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए तत्र श्रवणार्था देश ग्राम जनायो पंगव धन वृद्धम अंदाश्च ते पी पाप क्षया जबई देश और गाँवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए बहुत से लंगड़े लूले अंधे बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे समाजस्तु महाजा दैव विस्मय कारक यदस्था गोकर्णो कथयत सा प्रेत जात स्थान पश्य सप्त्रंथेयुत्यीचकूथित इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए सात गांठ के बांस पर पड़ी तन्मूल छिद्रमाश्य श्रवणार्थम स्थितो झचो वात रूपे कर तुम अशक्तो वंशमाविशत उसी के नीचे के छिद्र में घुस वह कथा सुनने के लिए बैठ गया वायु रूप होने कारण के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था इसलिए बाँस में घुस गया वैष्णवम ब्राह्मणम बुक्षम श्रोतारम परिकल्प्य सथम स्कंधत स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करोत गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी दिनाते रक्षिता गा था भेदो बभूव वंश्रंथिदू साम सताय सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई वहाँ सभा सदों के देखते देखते उस बाँस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई द्वितीय अन्धि तथा सायं द्वितीय ग्रंथिदनम तृतीय अन्धि तथा साय तृतीय ग्रंथिदन इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी घाट पटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी एवं सप्त्रंथे विभेदनम्वा सदस स्क्रवणत्ताम जहो दिव्यूपरो जाता तुसीदि पीतवासा घनश्चाप मुकुटीन कुंडला इस प्रकार सात दिनों में सातों गाठों को फोड़कर धंधकारी बारहों स्कों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झलमिला रहे थे न राम भ्रातरव सद्यो गोकर्णमित्रवेश तया हम मोचितों बंधो कृपया प्रेत कलमसात कल, कल कसमला उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत जोन की यातनाओं से मुक्त कर दिया धन्य भागवती वार्ता प्रेतपीड़ा विनाश ने सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली भागवत की कथा धन्य है तथा श्री चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है कंपंते सर्वपापाल सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माक प्रलय सद्य कथा चेयम कर जब सत्ताश्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी आर्द्रम शुष्कम लभुस्थूलम वांग मन कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहेत समिधो यथा जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है अस्िन मई भारतवे सूर्यदेव संसदी अकथा श्राविणाम पुनसा निष्फल जन्म कीर्ति विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है किंवह तो रक्षिते न सुष्टेन बलीयसा अध्रुवेन शरीरण सुखशास्त्र कथा भीना भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ अस्थ्य स्तंभम स्नायुब्धम मांस सोलित लेपित शर्माधम दुर्गंधम पात्र मूत्रपुरीचयो अस्थियाँ ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मर दिया गया है इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही जरा शोक विपाकार रोग मंदिर माथुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है रोगों का तो घर ही ठहरा या निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है कभी इसकी तृप्ति नहीं होती इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता कृमे विभस्म संज्ञा अंतम शरीरमित वर्णितम अस्थिर नर्मा कुम साधय अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है ये तीन ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता यस्कृतम चाहन सात तदीय रस संुष्टे का, का नाम नि जो अन्न काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्थम ए साधनम् इस लोक में सत्ता श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है बुद्बुदाषु तो मशकायुजुषु कथा मरनाय कथाश्रमणवर्जिता जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुद्बुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं जल से यत्र से ग्रंथि विभेदन चित्र किमु तथा चित्र ग्रंथिभेद कथास्वात् भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गाठें फट सकती हैं उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गाठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्व संशया चाच कर माणे सप्ताह श्रवणे कृते सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गाठ खुल जाती है उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं संसार कर प्रक्षालन पटियते प्रक्षाल पटीयी कथा तीर्थे तिथे चित्ते मुक्ति रे वह भा भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए एवं ब्रुवती वी तस्म विमानगम तथा वैकुंठवास्युक्त प्रस्फुरा दीप्ति मंडलम जिसमें धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था सर्वे पश्यताम भेजे विमान धुंधली सुत विमान वैष्णवान विष्ण गोकर्णो वाक्यम मवी सब लोगों के सामने ही धंधकारी उस विमान पर चढ़ गया तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही वाचम अत्रह सन्ते स्रोता श्रोतारो मम निर्मला आनीताली नेशपतकुता श्रवण समेन सर्वे सा मिह दृश्यते फलभेद कुतो जाता प्रभुवं प्रभ्रुवंतों हरिप्रिया गोकर्ण ने पूछा भगवान के प्रिय पार्षदों यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ यह बताइए हरिदास उचो विभेदेन फलभेदो न फलभेद संसित श्रवणं तो कृतम तथा मननं फलभेद फलभेदस्ततो जा भजनादिमानद भगवान के सेवकों ने कहा हे महारद इस फलभेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा सप्तरात्रुपयो ये मुपोश्य व प्रेते न श्रवण कृतम मननादि तथा तेना स्थिर चित्ते कृतम इस प्रेत ने सात दिनों तक निराहार रह श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि भी करता रहता था अदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादे न हत श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जप जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का संदेश मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता अवैषमो हतो देशो हतम श्राद्धम अत्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम अनाचारम हत कुम वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन अश्रोत्रिये को दिया हुआ दान एवं आचार्यन कुल इन सब का नाश हो जाता है विश्वासो गुहवाक्यू स्वस्मिदीन भावना मनोदो स निश्चला एवं आदि कृतम चे सदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवा अन्ते सर्वेशा वैकुंठे वसतीर्थुवम गुरुवचनों में विश्वास दीनता का भाव मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद्भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी गोकर्ण तव गोविंदो गोलोक स्वयं मुक्ता जजु सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे यो कहकर वे सब पार्षद हरिकीर्तन करते वैकुंठलोक को चले गए श्रावणे माथि गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूय श्रवण तय कृतम पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना कथा समाप्त यज्ञात श्रूयताम तज्च नारद नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ है वह सुनिए विमान स भक्त सरिराविर्भूव जय शा नमः शब्दात्रास संभव सदा वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनिया होने लगी पाँच जन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तय भरी गोकर्णम तो समालिंग्याम अकरो स्वयं सदृशम भरी भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांच जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया श्रोत नन्यान घन श्यामान पीत कौशासट न कुंडल चक्रे हरी उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया तद्ग्रामे में ये स्थित आजीवाम आशा डाल जात विमें स्थापितास्ते स्थेपी गोकर्ण कृपया तथा उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए प्रेषिता हरिलोके ये योगि गोकर्णे न गोपालों गोलोक गोपवल्लभ कथा श्रमणतः प्रीतों निर्यव भक्त वत्सल तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए इस प्रकार भक्त भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथाश्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए अयोध्या अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए यत्र सूर्यस्य सोमस्य सोम न गति कथा तम लोकम ही गतास्ते तो श्रीमद्भागवतः स्रवात जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए ब्रह्मोत्र थे किम फलवृंद सप्ताह यज्ञेन कथा सुचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्ष ते गर्भगता न भूय नारद जी सप्ताहय के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें अजय जिन्होंने अपने कर्णपूट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए सन देह शोषण तपोभिग्रह चिकाल योगया तिता गतिम वी सप्ताह गाथाश्रवणे नहां त्याम जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं इतिहास मुण्यम मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मनंद परिप्लुता इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य ब्रह्मनंद में मग्न होकर करते रहते हैं आख्यानमेत पर पवित्र श्रुत सक विदहेदौ श्राद्धे पयुक्त पे पितृ तृप्तिमा बहेन नित्यम सुपाठात पुनर्भव कथा बड़ी ही पवित्र है एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ये श्रीमद्पन् श्री पन्मुनाडे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म गोकर्णमोक्ष वर्णनम पंचम